दूसर पर आज अभिमन्युआ तुरस करता हुआ रणकानी गुरुदेव के चरणों में जाकर मारायण बाल प्रणाम किया बाल के अभिमनि को देखा ने आशीर्वाद दिया गुरु बोले देता अभिमन्यु इस में मत आओ अभी नहीं बोले दादाजी मेरे आगे ऐसी हट जाओ सौरभ दल मेरा शत्रु है आपने से अपनाया है अपराध क्षमा हो जीवन तुमने वो सब लोग बाध ले आया है जब चलाने लगे तो हाथ काम नहीं करते हैं जम बाण बान नहीं मानो अन्याय से डरते हैं आत्मा जी बोले आ कैसा दूर विवा दादा के रणजी ऐसी कह नहीं निभा हाँ। अभिमनुका गुरु बोले आचार्य बालक ऐसी लड़े युद्ध जी अनरीप है इसलिए अभिमनु रण में आज तेरी जीत है अभिनन् के दूसरे द्वार को भी तोड़ कर का है नमाज को सुनकर दुशासन सामने आकर कहने लगा ओ दूध मुहे मन मादान मदान इतना अभिमान दिखाता है तेरा बचपन मेरे दिल में क्या कहूँ दया उपजाता है बच्चे पर हाथ यू में मुझको तो लज्जा आती है खेतने लगी जब मैं उनसे तलवार मेरी जम जाती है अब मनी ने कहा शासन माता द्रौदी के लिए छूटते हुए तो तुम्हें तो तो लज्जा नहीं आई थी याद रख उन काले बालों का बदला आज पूरे घुमराने वालों से लिया जाएगा उन जवाब पत्थर से दिया जाएगा दोनों में युद्ध लगा हूँ विद्या प्रभात बिछलाती है विद्या प्रभात बिछलाती है ऊपर अभिमन्यु अभिमनी पैसा थानी दुश्मन की जाती है शासन को मूठित कर अर्जुन कुमार घुसा में हूँ बेटे बस तोड़ती परापा घुसाली हूँ बेटे बसू तोड़की जब अभिमन्यु ने न्यू के सातुन द्वार तोड़कर दुर्योधन शासन के लक्ष्मण और लू पारित पुत्रों को मारकर समस्त कौरल दल को व्याकुल कर दिया तो दुर्योधन शासन शक्नी करण आदि सात महारथी मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारने के लिए तैयार करे अभिमन्यु का भी साथ ही मर चुका है अकेला तलवार लेकर लड़ता हुआ आ रहा है हुआ, आया अर्जुन लाल खातुन ने को भेर लिया पत्रकार अभिमन बोला वीर हो तुम कायरों में क्यों लग जाते हो मैं पीठ तुम्हारी देख चुका अब फिर तुम मुँह दिखला देने में गुस्सा सुनने पीछे ऐसी झोगे का वार किया अभिमनु के तरकी तलवार को काटिक भूत दिया नहीं अब को सातु तब अलों की मुख्यों में भाई रंग भक्त दिया गुरयो भ अभिमन्यु तेरा जीवन नम भात है तू मांग लिश्वा प्रणती पर एक ही सात है तूपति का भीत नहीं परिवार यदि भिक्षा मे दो हूँ बे भगवान मेरे तू साथ हो मैं अपना धर्म निभाता हूँ बिहार सामने रहा होगा मैं धाम कुमार जाता हूँ मै पाता करके करूंगी कैसा अत्याचार किया कुछ आँख बचा की अभिमनसी में भाला मार दिया कर्मवीर कर्तव्य कर तर्थ तर्थ त्याग दिए मुझ निज प्रो छाया अभिमाता निर्मल छाया ये